क्या ये हो सकता है उस उपाय से भी हो सकता है दीर्घ है दीपिका में यहाँ सद हेतु निरूपय दीर्घ दिया है या तो दीर्घ दिया है नेत्र हम भी सोच रहा था अन्य किताब देख करके ठीक कर लेंगे हर बार हम उसे विचार करते फिर मान लेते हैं इसको हेतु निरूपये करके अच्छा ठीक है दीर्घ कर देना ठीक है आगे हेतुआ भाषा वहां दीपिका भी स्वयं असद सदेतु निरूप दिया अच्छा क्या, और, क्या और, कुछ। ना और वही मौ को न हो गया हाँ। मतलब मनुसार होकर के फिर वापन अच्छा जो भी अन्य व्यतिर हेतु होगा उसमें पांच धर्म होना चाहिए पहला धर्म कहा था पक्ष धर्मत्व अर्थात हेतु को पक्ष में रहना पड़ेगा और दूसरा धर्म सपक्ष सत्व सपक्ष होने से हम क्या करते हैं उसे सपक्ष में हेतु रहना चाहिए क्यों हमको क्या जरूरत है हाँ अन्य व्याप्ति दिखाते हैं और विपक्ष में हेतु अगर रहेगा विपक्ष सत्व चाहिए व्यापृति चाहिए विपक्ष बराबर विपक्ष में हेतु नहीं रहेगा विपक्ष में साध्य रहता है <strikes> नहीं रहेगा नहीं रहेगा तो विपक्ष में साध्य भी नहीं रहेगा हेतु भी नहीं रहेगा उसे क्या होगा की व्यक्ति मिलेगा ये अन्य व्यक्ति की हेतु है तो उसके लिए अनुय व्याप्ति होना चाहिए ना व्यक्ति व्याप्ति होना चाहिए दोनों ही होना चाहिए इसलिए आपको सपक्षी तत्व भी चाहिए विपक्षी भी चाहिए आगे कहते हैं अबाधित विषयत्व अबाधित विषयत्म अर्थात अबाधित साध्य रूप आगे दे दिया लिख दिया अबाधित विषयत्व ये चतुर्थ और असत प्रतिपक्ष पंचम अबाधित विषयत्व क्या है आगे कहते हैं स्वयं अबाधित साध्य रूपो विषय ये विपक्षात व्यावृत्ति विपक्ष से हट करके रहे नपक्षात पंचमी दे दे आप समझ कर देंगे तो विपक्ष में आवृत्ति हो जाएगी हेतु को विपक्ष से अलग रहना है विपक्ष में नहीं रहना है, नहीं तो गे तो गे तो है। वो तो साध्य नहीं रहा इसलिए तो विपक्ष कहते हैं तो विपक्ष में नहीं रहना है साधा नहीं रहेगा जहाँ वहाँ ये नहीं रहना चाहिए हेतु नहीं रहना चाहिए और रह जाएगा तो विचारी हो गया साध्य नहीं है हेतु रह गया ये कभी नहीं होना चाहिए विपक्षात तो व्यापृति ये होना चाहिए आगे दिया अबाधित विषय तुम असत ये दोनों क्या चीजें स्वयं कहते हैं अबाधित अबाधित कौन है साध्य रूप विषयो यश अबाधित विषयो ये विग्रह हो गया तो विषय कौन है साध्य रूप विषय तो साध्य अबाधित होना चाहिए नहीं तो आप अनुमिति कर दिए और जाकर के वहां देखेंगे कि ये तो बनी तो नहीं है तो साध्य प्रत्यक्ष से बाद हो गया तो इस प्रकार की बाद नहीं होना चाहिए बाद अथा प्रमाणांतर एण बाध हो जाना अथवा कोई आप्पुरुष तो कह देगा आकर के ना ना वहां अग्नि नहीं है तो आप तो पुरुष कह दिया था तो ये शब्द प्रमाण हो गया तो प्रमाणांतर एण साध्य का बाद नहीं होना चाहिए अगर हो जाएगा तो फिर यह हेतु सद हेतु नहीं है हम या तो कोई बाष्प इत्यादि अथवा कोई अन्य पदार्थ को देख करके धूम मान करके अनुमान कर दिए किंतु अन्य प्रमाण से पता चला वो नहीं है तो साध्य का बाद हो जाता है तो जैसे कहते हैं कि समुद्र जलम मधुरम जलत्वात गंगा जलवत अनुमान कर दिया तो आपका व्याप्ति कैसे हो जाएगा यत्र यत्र जलत्व तत्र तत्र मधुरत्व क्यों आप कहते हैं कि मधुर रस जले एव जले मधुर एवं कहते हैं तो ये व्याप्ति कह दिए किंतु अनुमान तो ऐसे हो जाएगा क्योंकि आपका व्याप्ति है गंगा जल में दिखा दिए जलत तो है मधुरत्व तो है व्याप्ति मिल गया पक्षी समुद्र जल जलतव तो रहेगा रहने से आपको मधुरत्व तो सिद्ध हो जाएगा अनुमान तो हो गया किन्तु कह बाधित हो जाएगा वहां मधुरत्व तो नहीं है जब आचमन करेंगे मधुरत्व तो नहीं है तो इसको कहते हैं बाद हो गया प्रमाणांतरण बाद हो गया साध्य इस प्रकार की नहीं होना चाहिए अबाधित विषय होना चाहिए अच्छा अन्य व्य लिंग में ये पांच धर्म होना चाहिए एक होना चाहिए कि उसका जो साध्य होगा वो तो अबाधित साध्य अबाधित होना चाहिए इसलिए अबाधित साध्यो यश्य साध्यो को विषय कह देते हैं अबाधित विषयो यश्य हेतु तो हो सहेतु अबाधित विषय हो उसमें रहेगा अबाधित विषयत्व तो? ये उसका चतुर्थ धर्म होगा अबाधित साध्य रूप विषयो विषय हो गया साध्य साध्य रूप विषय यश्यश हेतु तो। तथा तथा तो उसका ऊपर में ठीक दे दिया अबाधित तो तो। विषयत्व दे दिया तस् भाव तत्व तत्था अर्थात अबाधित विषय तस् भाव अबाधित विषयत्व ये चतुर्थ रूप हो गया और पंचम रूप क्या है असत प्रतिपक्षत्व ये पंचम है तो असत प्रतिपक्षत्व जानने के लिए हमको पहले सत प्रतिपक्षत्व जानना पड़ेगा सत प्रतिपक्ष जानने के लिए सत प्रतिपक्ष जानना पड़ेगा तो इसके लिए कहते हैं एवं यध्याभाव साधकम हेतुअंतरम विद्यते सत प्रतिपक्ष उचित एक हेतु आकर के एक पक्ष में एक साध्य को सिद्ध करता है और उसी पक्ष में साध्या भाव सिद्ध करने के लिए हेत्वअरम विद्यते अर्थात दूसरा जो उसका विरोध करने के लिए आ रहा है वो भी अनुमान ही है बाध में क्या है प्रमाणांतरे न अनुमान न और सतप्रत्य पक्ष में अनुमान नाद होगा पूर्व का तो इसलिए कहते हैं हेत्वअरम विद्यते हेत्वअर अर्थात ये कौन सा प्रमाण है अनुमान, अनुमान प्रमाण अर्थात तो अनुमान ही आकर के पूर्व अनुमान को बात करेगा आगे देखेंगे। तो साधकम् जिस हेतु का साध्य का अभाव का साधक हेतुअत विद्यते सा। जिसको यश कह था आगे स कहते हैं अभी वो हेतु को कहेंगे सत प्रतिपक्ष क्यों सत अर्थात विद्यमान प्रतिपक्ष यश्य जैसे कहेंगे कि शब्द नित्य क्यों कह देंगे श्रावण जैसे शब्दत्व पथ ये शब्दत्व ये नित्य ये श्रावणत्व रहेगा इसमें शब्दत्व को स्रोतेंद्र से सुनेगा तो उसमें श्रावणत्व रहा उसमें नित्यत्व तो रहेगा शब्दत्व में तो शब्द नित्य श्रावणत्वात शब्दत्व पथ अभी शब्दत्व तो जैसा नित्य हुआ शब्दत्व तो श्रावण होने से नित्य हुआ शब्द भी शब्द में श्रावणत्व तो रहेगा रहे। रहने से वो भी नित्य होगा अनुमान दे दिया तो अभी कैसे कहेंगे अनुमान तो दे दिया ना तो आपको कहना पड़ेगा शब्द अनित्य है कृतकत्वात्ट शब्द अनित्य है क्यों कृतक है कार्य घट जैसा घटक में कृतकत्व तो रहने से अनित्व तो रहेगा शब्द में कृतकत्व तो है इसमें अनित्य होगा कोई नित्य क्यों होगा आकाश नित्य है किंतु तो उसमें रहने वाला गुणों क्यों नित्य होगा तो आत्मा नित्य है तो सुख भी नित्य होना चाहिए शब्दत्व नित्य है वो जाति है शब्द अनित्य है ये आगे देंगे सभी उदाहरण देंगे आगे अभी क्या हुआ प्रथमे अनुमान दिया था कि शब्दो नित्य है श्रावण शब्दत्वत तो इसमें हेतु दिया था श्रावणत्व इस हेतु का जो साध्य है श्रावणत्व हेतु क्या सिद्ध कर रहा था शब्दों नित्यत्व को सिद्ध कर रहा था तो यश श्रावणत्व हेतु तो हो साध्य हो गया नित्य साध्याभाव क्या होगा अनित्य तो साध्या भाव को सिद्ध करने के लिए कृतकत्व हेतु आया तो वो जो पहले हेतु था श्रावणत्व हेतु ये सत प्रतिपक्ष हो जाए क्योंकि सत्य विद्यमान प्रतिपक्ष हेतु यश श्रावणत्व के लिए विरुद्ध हेतु कौन हुआ कृतकत्व तो, तो ये विरुद्ध हेतु हो गया इसलिए श्रावणत्व को कहेंगे सत प्रतिपक्ष क्योंकि इसका एक प्रतिपक्ष विद्यमान है तो जो कृतकत्व है वो सत प्रतिपक्ष नहीं है क्योंकि उसको विरोध करने वाला कोई नहीं है जो कृतकत्व है उसको ये श्रावणत्व विरोध नहीं कर पाएगा क्योंकि ये मिथ्या है इसलिए ये जो श्रावणत्व है ये सब प्रतिपक्ष होगा ये दोष है ये को सिद्ध करता है कृतकत्व करके आकर के अनित्य घटव दिखाया कभी दृष्टांत दिखाया पहले था शब्दत्व शब्दत्व दृष्टांत था नित्य श्रावण शब्दत्व शब्दत्व को दृष्टांत दिया कभी घटो को दृष्टांत देंगे तो शब्दत्व नित्य था और श्रावणत्व भी है उसमें तो ये घट जाता है समय से साध्य को अभाव कहेगा दूसरा हेतु आकर के बाद में क्या साध्य को अभाव कहेगा कोई दूसरा प्रमाण आकर के समुद्र जल में मधुरत्व नहीं है मधुरत्व का अभाव कहेगा कौन कहेगा प्रत्यक्ष कहेगा देगा वहाँ प्रमाणांतर है न साधका हेतुअंतर है, है नोनों में अंतर है यम यध्याव साधक हेतुअंतरम विद्यते सत प्रतिपक्ष उच्यते है सनास्तीय स असत् प्रतिपक्ष जिसका सत प्रतिपक्ष नहीं है वो हो जाएगा असत्तिपक्ष कृतकत्व हो जाएगा असत्तिपक्ष तस् भावस्तत्व असत्तिपक्ष कृतकत्व में असद प्रतिपक्ष आ जाएगा इति बोध्यम इस प्रकार की जानना है अच्छा अभी अनुय व्यतिरिक्क में कितना धर्म रहे पांच क्या क्या हो गया पक्ष पक्षित्व पक्ष धर्म पक्ष वृतित्व पक्ष वृतित्व विपक्षी व्यावृतित्व अबाधित विषयत्व असत प्रतिपक्षित्व ये पांच होगा अभी केवल अनु में पक्ष धर्मत्व रहेगा जो केवल अन्वी हेतु होगा वहाँ पक्ष धर्मत्व रहेगा और केवलान्वय का सपक्ष रहेगा केवल का सपक्ष रहेगा जैसे केवलान्वय अर्थात तो जो साध्य सर्वत्र रहेगा उसको कहा जाएगा कि ये केवल है तो अभी जो केवलान्वित होगा वो सर्वत्र रहेगा वो साध्य हम एक जगह में सिद्ध कर रहे हैं साध्य को किंतु बाकी अन्य जगह में सब साध्य रहेगा जैसे प्रमेयत्व हम घट में दिखा रहे हैं पर्वत प्रमेय अभिधेयत् पर्वत में प्रमेयत्व को दिखा रहे हैं ये प्रमेयत्व सर्वत्र रहेगा रहने से पर्वत तो पक्ष हो गया पर्वत को छोड़ करके अन्य सब हमारा सपक्ष हो जाएंगे तभी यहाँ जो हेतु बनाए अभिधेयत्व को तो अभी ये अभिधेयत्व हेतु ये सपक्ष में रहेगा सपक्ष हो गया पक्ष को छोड़कर पर्वत को छोड़ कर बाकी सब तो हेतु में रह जाएगा अच्छा यहाँ विपक्ष कहां मिलेगा नहीं मिलेगा इसलिए ये जो केवल होगा उसका विपक्ष नहीं है तो विपक्षा ये नहीं, नहीं कहते विपक्ष है नहीं तो विपक्षा नहीं होगा इसी प्रकार की के जो केवल होगा तो केवल व्यतिरेकी अर्थात वो हेतु पक्ष में है बाकी उसको कहीं नहीं मिलते हैं जैसे पृथ्वी इतर भिन्न गंधगत तो अभी ये ऐसे स्थिति में जो केवलो व्यतिरिकी हो जाएगा तो उसका सपक्ष कहीं नहीं मिलेंगे केवलो व्यतिरिकी इसको कहते हैं जहाँ की उसका और सपक्ष नहीं मिलेंगे बाहर में सपक्ष मिलेंगे तो वहां हेतु हो जाएगा तो फिर वो तो अन्वय दृष्टांत मिल जाएगा केवलो व्यतिरिकी कैसे कहेंगे तो केवलो व्यतिरिकी में सपक्ष नहीं मिलेगा और केवल अन्वयी में विपक्ष नहीं मिलेगा नहीं मिलने से वो दोनों में एक एक घट जाएगा जब विपक्ष व्यावृत्ति सपक्ष सत्वम ये दोनों घट जाएगा इसको कहते हैं तो केवल व्यतिरेकी में पांच चार रहेगा केवल व्यतिरेकी व्यतिरेकी में पांच केवल के के के मिलेगा चार क्योंकि उसका सपक्ष नहीं मिलेगा तो सपक्ष वृत्तित्व नहीं मिलेगा चार इसको कहते हैं आगे चतुरूपो दीर्घ कैसे हो गया दुण। दुण। दुण। दुण। तो चतुरूपो चतुरूपोपन्नमे स्वसाध्यम साधयतुम क्षमते केवलान्वय में तो चार होगा क्यों तस्य तपक्ष विपर्य केवलान्वय में विपक्ष नहीं रहेगा नहीं रहने से तद व्या विपरिया केवल साध्य सर्वत्र रहेगा विपक्ष नहीं मिलेगा इसलिए विपक्षात व्यावृत्ति ये नहीं हो पाएगा और केवल व्यतिरेकी अभी तथा तथा अर्थात चतुरूप उपन्न में बस वाध्यम साधमते केवल व्यतिरेकी हेतु देते हैं तस्वीर सपक्ष विपर्या जो केवल व्यतिरिक होगा उसका सपक्ष रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहने से तत्व सत्व विपर्या सपक्ष सत्व ये नहीं घटेगा तो सपक्ष वृत्ति सपक्ष सत्वम यह नहीं घटेगा तो केवल अनुई केवल केवल व्यतिरिक में चार चार हो जाएगा अनुय व्यतिरिक में पांच होगा ना हेतु में। ये केवल अनुई केवल व्यतिरिक और अन्व्यतिरिकेतु होते हैं सद हेतु होते हैं ये सदहेतु में इतने इतने अगर रह जाएंगे साधु को प्रमाण करवा देगा सद हेतु होंगे जहां किंतु ये नहीं होंगे कोई एक दो घट जाएगा केवल अन्वी है चार होना चाहिए केवल व्यति चार होना चाहिए उसमें दो है दो होगा तो वो साध्य को सिद्ध नहीं करवा पाएगा ये दुष्ट हेतु हो जाएगा अन्य व्यतिरिक में पांच होना चाहिए अगर तीन चार हो जाएगा तब तो दुष्ट हो जाएगा अथा कोई एक नहीं है नहीं होने से दुष्ट हो जाएगा केवल अन्वी में केवल अन्वी में विपक्ष मिलेगा अगर तो जो विपक्ष ही नहीं है विपक्षियात व्यापृति आप कैसे कर पाएंगे क्योंकि एक विपक्ष होना चाहिए और उसमें हेतु नहीं रहता है दिखाएंगे तो विपक्ष ही नहीं है तो हेतु विपक्ष में नहीं है कैसे कहेंगे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि विपक्ष नहीं है तो हेतु उसमें रहेगा नहीं तो हेतु उसमें नहीं रहेगा तो फिर आप बेतर की व्याप्ति कैसे कह देंगे क्योंकि बेहतर व्याप्ति कह नहीं गले आप कहते हैं देखिए वो विपक्ष है हम दिखाते हैं वहां साध्य नहीं है हेतु नहीं है ऐसे यहाँ मिलेगा ही नहीं ठीक है में उपदर्शित रूपाणा मध्य कतिपय रूप उपन्न हेतु आभासन्ते इति हेतु आभाष ये जो उपदर्शित रूप हो गया पांच और केवल अनु केवल व्यति में चार चार इनके बीच में अगर कतिपय रूप उपन्न जितने चाहिए उतने नहीं है कतिपय उसमें से कुछ है होने से हेतु आभासन्ते आभाषंत हेतु नहीं है हेतु जैसा दिखता है तो उसको कहा जाएगा हेतु भाषा हेतु जैसा दिखते हैं इसको कहा जाएगा हे हेतु और अर्थात दुष्ट हेतु अभी दुष्ट हेतु में क्या धर्म रहेगा तो हम उसको दुष्ट क्यों कहेंगे उसमें क्या रहने से दुष्ट कहते हैं दोष तो है इसलिए कहते हैं तत्वम तत्व अर्थात दोष हेतु को तो आभाष सुनते दुष्ट हेतु दुष्ट और आगे तत्व अर्थात दुष्ट से भाव इति दोष तो तत्वम शब्द का क्या अर्थ हुआ दोष आगे दोष के लिए लक्षण देते हैं क्या है दोष उसको कहते हैं अनुमिति तत्करण अन्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्व ये हो गया दोष अनुमिति का प्रतिबंधक अथवा तत्कर्ण प्रतिबंधक तत्कर्ण तत्पद से किसको लेंगे अनुमिति तो अनुमिति का प्रतिबंधक हो अथवा अनुमिति का करण का प्रतिबंधक हो अनुमिति का करण ये नवीन लोग कहेंगे कि व्याप्ति ज्ञान प्राचीन लोग कहेंगे परामर्श इसलिए करण कहने से सब ले लिया जाएगा अनुमिति का करण कहने से वहां व्याप्ति परामर्श पक्ष कुछ भी चीज जो जो सब अनुमति के लिए व्यवहार होते हैं किसी का भी अगर प्रतिबंधक हो जाएगा अनुमति हो जाएगी नहीं।, नहीं हो जाएगा तो अनुमति तत्करण अन्य तरह का प्रतिबंधक अर्थात अभी आप अनुमति कर देते थे जैसे शब्दो नित्य श्रावण त्वात शब्द तो वत आप अनुमान लगा दिए अभी कहेगी कि ये जो अनुमान है ये अनुमिति का प्रतिबंध कर देगा कोई आकर के अथवा अनुमिति का जो करण है व्याप्ति परामर्श पक्ष इत्यादि किसी का भी अगर प्रतिबंध हो जाएगा फिर अनुमिति हो जाएगा नहीं नहीं होगा तो प्रतिबंध जो आकर के करेगा वो कैसे कर देगा प्रतिबंध अर्थात वो आकर कहेगा ना इसमें दोष है बोल करके जी। तो कहेगा जो आकर के कहेगा इसमें दोष है बोल करके वो यथार्थ तो होगा ना वो भी दुष्ट होगा यथार्थ होना चाहिए इसलिए कहते हैं अनुमिति तत्कर्ण अन्यतर प्रतिबंध का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए जो आकर के कहेगा इसमें दोष है वो यथार्थ ज्ञान होना चाहिए तो ये जो यथार्थ ज्ञान का विषय अभी ये आकर के क्या कह रहा है कि ये जो आप अनुमान में हेतु लगाए हैं ये हेतु में ये दोष है तो जो उसका वो वा वाक्य सुनकर के हमको क्या ज्ञान हुआ वो हेतु का ज्ञान हुआ और वो हेतु में ये दोष है ये ज्ञान हुआ जी। तो वो जो ज्ञान का विषय हुआ वो हेतु हुआ वो सदहेतु है दुष्ट हेतु है दुष्ट हेतु है, है? ज़्णा ज़्णा है, है? और वो दुष्ट हेतु में वो दोष है तो जो यथार्थ ज्ञान है यथार्थ ज्ञान का विषय दुष्ट हेतु है और वो दोष है फिर भी ज्ञान को कहते हैं यथार्थ ज्ञान विषय जो है दुष्ट है दुष्ट का जो ज्ञान होता है अर्थात अयम दुष्ट इस प्रकार की यथार्थ ज्ञान होता है अगर दुष्ट का दुष्ट ज्ञान हो जाएगा तो फिर उसको दुष्ट ज्ञान और मतलब उसको दुष्ट बोल करके कैसे कहेंगे ये तो स्वयं ज्ञान ही भ्रम है इसलिए दुष्ट बोलकर के कहने के लिए जो ज्ञान होता है यथार्थ ज्ञान अभी यथार्थ ज्ञान का विषय तो जो विषय होगा वह दुष्ट हेतु हो रहा है तो देखिए पंक्ति आगे दिया यथार्थ ज्ञान विषय विषय कौन हुआ दुष्ट हेतु कहता है ये जो हेतु है, है अभी हेतु हो गया अनुमिति तत्करण अन्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान का विषय विषय कौन हुआ दुष्ट हेतु उसमें क्या रहेगा वो क्या है जो दुष्ट हेतु हुआ उसमें क्या रहेगा क्यों आप उसको दुष्ट कह दिए तो इसलिए विषय विषयत्वम तो कहने से किसको कह देगा अभी दोष को कहेगा पहले दिया था तत्वम तत्व किसको कहता था दोष को ये पंक्ति दोष को कहता है फिर दोबारा देखिए अनुमिति तत्कर्ण तत्कर्ण से क्या कहेंगे परामर्श इत्यादि तत्पद से किसको लेंगे अनुमिति अनुमिति अथवा अनुमिति का करण तो जो आएगा वो अनुमिति को भी प्रतिबंध करेगा उसका करण को भी प्रतिबंध तो करेगा सबको कर सब करेगा किसी एक को किसी एक इसलिए आप कहेंगे अन्य तरह अभी तक तो क्या हो गया पंक्ति मैं दे नहीं देख करके बोलना है अन्य तरह अन्य तरह क्यों कहते हैं तो तो दोनों में से कोई होना चाहिए कौन कौन करना व्यक्ति तो ज्ञान परामर्श पक्ष इत्यादि पक्ष का ज्ञान होना चाहिए और पक्ष का ही ज्ञान नहीं हो रहा है आकाश कुछ आकाश कुछ सूरभित का, तो तो का सिद्धि करेंगे तो यहाँ पक्ष ही नहीं है तो ये भी एक बात हो जाएगा मतलब ये भी दुष्ट हेतु में आ जाएगा तो अनुमिति तत्कर्ण अन्य तरह क्या हुआ यहाँ तक अन्य तो अनुमिति तत्करण अन्य तरह अर्थात दोनों में से किसी एक का ये जो यथार्थ ज्ञान आएगा वो क्या करेगा अनुमिति अथवा तत्करण अन्य का प्रतिबंध करेगा इसलिए उसको कहेंगे प्रतिबंधक क तो अभी तक पंक्ति क्या हो जाएगा प्रतिबंधक ये जो प्रतिबंधक करेगा ये कोई यथार्थ ज्ञान होना चाहिए हमको कोई भ्रांति ज्ञान हो गया वो दूसरों का प्रतिबंधक नहीं बनेगा तो इसलिए ये जो प्रतिबंधको होगा इसको क्या होना पड़ेगा यथार्थ ज्ञान तो अब तक पंक्ति क्या हुआ था अनुमिति तत्करण अन्यतर और प्रतिबंधक ये दोनों का बीच में क्या समास हुआ था ष्टी अनुमिति तत्करण अन्यतरस्य तरह से प्रतिबंधक अभी अनुमिति तत्कर्ण अन्यतर और यथार्थ ज्ञान इसमें क्या होगा कर्मधारे हो जाएगा अभी तक पंक्ति क्या हो जाएगा तत्करण प्रतिबंध यथार्थ प्रति ज्ञान ये हो गया तो ये यथार्थ ज्ञान जो होगा वो ज्ञान है, वो दुष्ट हेतु को विषय करता है कहता है ये जो हेतु है ये हेतु ऐसे स्थान पर ऐसा करता है ऐसा कहा जाएगा कभी तो, तो जाकर के माना जाएगा हाँ इसे तुम्हें दोष है तो इसे ज्ञान का विषय हो, दुष्ट हेतु होता है तभी तो अनुमिति तत्करण अन्य तरह प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान आगे विषय क्या समझ लेंगे ऋष्ठी ज्ञान से विषय तो अभी तक पंक्ति क्या आ जाएगा विषय ये विषय कौन बन रहा है दुष्ट हेतु हेतु यथार्थ ज्ञान का विषय दुष्ट हेतु हो रहा है तो ये दुष्ट हेतु और इसमें क्या धर्म रहेगा पूरा शुरू से समस्त कर देंगे अब बोलिए इसका प्रतिबंध का यथार्थ ज्ञान विषयत्व यथार्थ ज्ञान विषयत्म आप बोलिए अनुमित अनुकरण अन्य प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्म विषयत्व तभी अनुमिति तत्करण अन्यतर प्रतिबंधक प्रतिबंधक कौन होता है यहाँ यथार्थ ज्ञान यथार्थ ज्ञान हम कहेंगे यथार्थ ज्ञान होगा तभी तो प्रतिबंध कर देगा अगर यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तो फिर वो प्रतिबंधक कैसा करेगा तो, तो अनुमति हो जाएगी उसका तो प्रतिबंधक हो गया यथार्थ ज्ञान यथार्थ ज्ञान का विषय कौन हो रहा है दुष्टव। दुष्टव। दुष्ट हेतु अभी दुष्ट हेतु में आ जाएगा विषयत्व विषयत्व दुष्ट हेतु में दुष्ट में क्या रहेगा धर्म दोष तो इसलिए विषयत्व से क्या अर्थ आ जाएगा दोष अभी दोष को हम किस शब्द से कहेंगे पूरा अनुमति ये हो गया दोष इसी को पहले कहा था तत्वम तत्वम तत्व में तत्पद से किस को लेंगे तत्वम हुआ दोष तत्पी दुष्ट हेतु दुष्ट हेतु उसे पहले दिया था हेतु भाषा तत्व से पहले दिया था हेतु भाषा हेतु भाषा दुष्ट हेतु है क्यों हेतु बहुत आभा हेतु जैसा दिखता है हेतु जैसा दिखेगा दोष हेतु जैसा नहीं दिखेगा हेतु जैसा दिखता है दुष्ट हेतु दुष्ट हेतु हेतु जैसा दिखेगा हेतु अर्थात सद हेतु जैसा दिखता है किंतु ये दोष नहीं है तो हेतु बहुत आभासनते जब कहेंगे ये दुष्ट हेतु को कहेगा और उसमें जो धर्म रहेगा वो दोष होगा इसलिए ऐसा हेतु भाषा हेतु भाषा का अर्थ हो जाएगा दुष्ट हेतु क्यों हेतु बहुत आभाषंत है था था? राम जी जैसे दिखते हैं कहेंगे वो रामजी जैसे दिखते हैं अर्थात तो वो भी उसी मतलब सादृश्य होना चाहिए तभी कहेंगे अर्थात दुष्ट हेतु और हेतु ये दोनों में सादृश्य होने से, से हेतु जैसा दिखता है तो कहेंगे दुष्ट हेतु हेतु का यह अर्थ हो जाएगा दुष्ट हेतु और कहेंगे हेतु इस प्रकार की सृष्टि घटा देंगे हेतु का आभाषा कहेंगे ये सामने में और एक है कहेंगे इसमें हेतु का आभाष दिख रहा है इसमें कहते हैं हेतु का आभाष जो हेतु और आभाष कहते हैं हेतु आभास ये किसको कहेगा इसमें हेतु का आभाष दिख रहा है दोष को कहेगा क्योंकि इसमें हेतु का आभाष दिख रहा है हेतु का आभाष तो हेतु का आभाष कहने से वो हेतु का धर्म को कह रहा है तो यह भी धर्म को लेना पड़ेगा हेतु का आवास दिख रहा है तो हेतु और आवास सृष्टि कह देंगे तो दोष को कहेगा और हेतु बहुत आवास कह देंगे तो दुष्ट हेतु ये हो गया है दोष का लक्षण यहाँ दे दिए दोष का लक्षण क्या हुआ विषय तो ये हो गया दोष का लक्षण अभी एक दृष्टांत देकर के समझाते हैं बाध स्थले जहाँ बाद होता है बाद कहाँ होगा जहां अनुमित, अनुमान दे दिए और कोई दूसरा प्रमाण प्रत्यक्ष आदि आकर के बात करता है कहता है ऐसे नहीं है प्रत्यक्ष से हम देखा साध्य का बाद।, बाद होगा तो प्रत्यक्ष से आकर जो बात करेगा अगर और एक अनुमान आकर के बाद करेगा तो उसको कहेंगे सत प्रतिपक्ष प्रत्यक्ष अथवा तो उपमान इत्यादि आकर के बाद करेंगे तब कहेंगे ये बाध हुआ ये बाध और सत प्रतिपक्ष में ये अंतर है अनुमान के द्वारा अगर उसका निराकरण हो जाएगा तो सत प्रतिपक्ष प्रमाणांतरण अगर साध्य का बाध होगा तो उसको कहेंगे बाध अभी आगे दिखाते हैं बनीर अनुष्ण तो क्यों कहते द्रव्यत्वात अनुमान पूरा थोड़ा नहीं तो अगर लिख लीजिए वही नहीं तो कहीं अन्यत्र लिख लें बंधेर अनुष्ण द्रव्यत्वात जलवत ऐसा अनुमान दे दिए तो बंधेर अनुष्ण ये जो अनुमिति इसमें इतनी ही है अनुमान हो गया बंधेर अनुष्ण द्रव्यत्वात जलवत वो हो जाएगा अनुमान और अनुमिति कितने होती है जैसे पर्वत पर्वतो वनिमान ये अनुमति है यहां उतना लिख दें कि दिए अनुष्ण इति अनुमिति। ये पंक्ति ठीक है हमको अपना ज्ञान के लिए अनुमान वाक्य क्या होगा जिससे ये अनुमिति होगी तो कहते हैं बन्ही अनुष्ण द्रव्य जलवत ये अनुमान वाक्य दे दिए उससे क्या अनुमिति हो जाएगी अनुष्ण ये अनुमिति होगी ये अनुमिति का जो प्रतिबंधक है प्रतिबंधकम् यज्ञानम् बीच में विराम नहीं रहेगा अनुमिति का प्रतिबंधकम् यज्ञानम् तो अनुमिति का जो प्रतिबंधक होगा ज्ञान यथार्थ होगा यथार्थ तो होगा यथार्थ होगा हो हो तो अभी कहते हैं को तो ज्ञान क्या क्या कहता है कहते हैं उष्णत्व अनुष्णत्व साधकम द्रव्यत्व तो ये ज्ञान का विषय में द्रव्यत्व है है वो हमारा हेतु है बन्ही अनुष्ण द्रव्यत्व जलवत ये जो ज्ञान आया बाद में कहता है कि ये जो द्रव्यत्व है क्या करता है उष्णत्ववत बनऊ बन ही उष्णत्व वाला है तो हमको प्रत्यक्ष से ज्ञान हुआ है उष्ण्वत बनऊ अनुष्णत्व से साधकम क्योंकि कहता है बनिर अनुष्ण द्रव्यत्व द्रव्य तो हेतु आ करके बन्ही में क्या साधन करता है अनुष्णत्व किन्तु बन ही वास्तविक क्या है उष्णत्व तो पत तो उत्व बन्ही में ये द्रव्य तो हेतु आ करके अनुष्णत्व का साधक होता है इस प्रकार की ज्ञान हुआ तो ये ज्ञान का विषय हो गया उष्णत्ववत तो बन हो अनुष्णत्व साधक द्रव्यत्म इत्या ज्ञान का आकार इस प्रकार की हो गया ये ज्ञान यथार्थ है भ्रम है इस प्रकार की किसी को ज्ञान हुआ कोई अनुमान वाक्य दे दिया अनुष्ण द्रव्यत्वा जलवत एक अनुमान वाक्य दे दिया दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि आप जो द्रव्य हेतु दिए उष्णत्व बनो अनुष्णत्म साधकम इधम द्रव्यम यथार्थ यथ भ्रम है यथार्थ है यथार्थ है।, है तभी तो प्रतिबंध करेगा अनुमिति का जो था वो, वो तो वो भ्रम कैसे निश्चय होगा कहीं उसमें हमको दोष दिखे तो दोष कैसे दिखेगा कि दोष कहने वाला यथार्थ ज्ञान होना पड़ेगा तो ये जो ज्ञान होता है उष्ण तो वो बन अनुष्ण तो साधकम द्रव्य ये यथार्थ ज्ञान है कैसे यथार्थ प्रत्यक्ष हमने देखा उष्ण तो वो तो यथार्थ ज्ञान हुआ तो यथार्थ ज्ञान अभी इसका विषय कौन होगा यथार्थ ज्ञान का विषय कौन बनता है पहले क्या विचार हुआ था यथार्थ ज्ञान विषय ऊपर जो पंक्ति देखे तो अनुमिति तत्करण अन्य तरह प्रतिबंध यथार्थ ज्ञान विषय दुष्ट हेतु विषय बना था हेतु तब तो भी देखिए ये यथार्थ तो ज्ञान है कौन सा साधकम द्रव्यत्म ये यथार्थ ज्ञान है इस ज्ञान का विषय हेतु है दुष्ट हेतु है वही हेतु अर्थात दुष्ट हेतु अनुमान तो एक ही है तभी तो ज्ञान का विषय हेतु बना दुष्ट हेतु बना तो अभी अनुमिति तत्करण अन्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषय के निशे द्रव्य में जा रहा है मतलब विषय द्रव्य तो है अनुमिति तत्करण अन्यतर प्रतिबंधक यथार्थ तो ज्ञान विषय यथार्थ ज्ञान कौन है उद्ध तो पुरातक है तो तो पूरा तो ना द्रव्यत्व तक उष्णप बन्ध अनुष्णत्व साधक द्रव्यत्व यथार्थ ज्ञान है इस यथार्थ ज्ञान का विषय क्या है द्रव्य है तो ये दुष्ट हेतु है, तो है? है अभी जो दुष्ट है तुम्हें अनुमित तत्करण अन्य तरह प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषय बना ये कौन बना ज्ञान तो का विषय कौन ना। बना द्रव्य तो बन गया तो उसमें अभी विषय तो आएगा विषय में विषयत्वम आगे कहते हैं तद विषयत्व तो तद ता विषय विषय हो गया दुष्ट हेतु और दुष्ट हेतु में विषयत्व रहेगा ये विषय में विषयत्व तो एक ही संबंध से रहेगा क्योंकि विषय में विषयत्व तो स्वरूप समझ से रहता है क्योंकि विषय में रहने वाला विषयत्व तो ये कुछ और अलग पदार्थ नहीं है ये तो खाली विचार करने के लिए इसी प्रकार कि यहाँ विषय हो गया दुष्ट हेतु उसमें विषयत्व तो कहने से दोष तो ये उसमें दोष कैसे रहता है कहते जो अभी द्रव्यत्व तो हेतु है, है उसमें एक दोष है ये दोष अगर कुछ वास्तविक अलग पदार्थ होगा हमको उसमें एक, तो एक दिखना चाहिए ना अलग कहते हैं ये दोष कैसा है ये तो हमको एक ज्ञान हुआ ये जो द्रव्य तो हेतु है ये दुष्ट है तो इसमें एक दोष आ गया कि वास्तविक इसमें एक दोष कुछ आ जाएगा क्या ऐसा है और अलग पदार्थ कुछ नहीं है ये तो हम विचार करने से हमको निश्चय हुआ अच्छा ये तो अभी दुष्ट हेतु है, है तो इसलिए कहते हैं स्वरूप संबंध से इसमें दोष रहेगा स्वरूप अर्थात कुछ वास्तविक भिन्न नहीं है खाली विचार करने से हम अलग लेते हैं कहते हैं घटा हमारा ज्ञान का विषय बना उसमें विषयत्व आ जाएगा अगर विषय तो कुछ अलग पदार्थ तो होता है जैसे घटो में रक्त है अगर विषय तो अलग पदार्थ बालक तो को भी दिखना चाहिए अनधित न्याय शास्त्र जो है उसको भी दिखना चाहिए विषय तो उसको पूछेंगे उसको दिखेगा विषयत्व नहीं।, नहीं है तो इसलिए ये सब केवल विचार करने के लिए लेते हैं ये स्वरूप संबंध से रहता है इसी प्रकार की हमको द्रव्यत्व हेतु दिखा और ये दुष्टत्व ने दिखा इसमें दुष्ट में दोष रहेगा यदि स्वरूप संबंध से दोष रहता है तद विषयत्व ये जो ज्ञान हुआ उसमें तद विषयत्व से स्वरूप संबंधे न तद विषय तद विषय अर्थात अनुमिति तत्कर्ण अन्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान यहाँ तक तथ्य तद विषयत्व अभी तद विषय कौन हुआ दुष्ट हेतु तद तो। तो। विषयत्व किसमें रहेगा दुष्ट है तुम्हें यहाँ दुष्ट है हेतु कौन है द्रव्यत्व उसमें रहेगा ये विषयत्व किस समझ से रहेगा स्वरूप समंध से इसलिए दे दिया तद तो विषयत्व स्वरूप संबंध न द्रव्यूप हेतु सत्वात अभी द्रव्यत्व तो हेतुआभाष बन गया क्यों बन गया कहेंगे लक्षण आ गया दोष का लक्षण अनुमिति तत्करण अन्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान का विषयत्व ये दोष ये विषयत्व द्रव्यत्व है में आ गया क्योंकि द्रव्य तो बन गया विषय यथार्थ ज्ञान का विषय उसमें विषयत्व आ गया तद विषयत्व से स्वरूप संबंध न द्रव्यत्व रूप हेतु आवास सत्वात अभी तद विषय का तद पद से लेंगे यथार्थ ज्ञान विषयत्व तो यथार्थ ज्ञान कहाँ कहा गया है यहाँ बनो अनुष्ण तो साधक द्रव्युम इत्याकम इसी को तत्पथ से कहता है यथार्थ ज्ञान है ये जो यथार्थ ज्ञान है ये उससे पहले दिया था बनिर इति अनुमिति का प्रतिबंधक है तो पंक्ति अभी घट गया अनुमिति प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्व ये द्रव्यु में आया पहले देखिए अनुमिति क्या है यहाँ बनिर अनुष्ण ये अनुमिति का प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान होना है यथार्थ ज्ञान कैसा है यहाँ रुपये तो, तो, तो यहाँ तक हम लक्षण का कितना अंश पहुँच गए यथार्थ ज्ञान यहाँ तक पहुँच गए अब यथार्थ ज्ञान तक पहुँच गए इत्याकम यथार्थ ज्ञान आगे तद विषय तुम तद पद लेंगे ज्ञान विषयत्म यथार्थ ज्ञान विषयत्व तो तद तो तो विषयत्व ये किस संबंध से विषयत्व रहेगा स्वरूप संबंध से ये विषय कौन है दुष्ट है, है।, है तो कौन है इधर द्रव्यत्व तो ये विषयत्व किस में आ जाएगा द्रव्यत्व में द्रव्यत्व रूप हेतु भाषा सत्व द्रव्यत्व रूप हेतु भाषा अभी हेतु भाषा क्यों हो गया क्योंकि उसमें दोष आ गया ना विवास हो गया उसमें सत्वाध दोष का लक्षण हो गया न, तो यहाँ अनुमिति का प्रतिबंधक हुआ ना तत्कर्ण का प्रतिबंधक हुआ यहाँ अनुमिति का प्रतिबंधक हुआ कहीं व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक हो जाएगा कहीं परामर्श इत्यादि का प्रतिबंधक होगा जहां जहां जैसे होगा यहाँ अनुमिति का दिखाएगा उसका पर्व पूर्व में जो है यथार्थ ज्ञान यश ज्ञानम अर्थात यज यथार्थ ज्ञान यथार्थ ज्ञान पक्षार्थ ज्ञान उसका हेतु यश ज्ञानम तो प्रतिबंधक दिया ज्ञानम यश ज्ञानम अर्थात यज यथार्थ ज्ञानम क्योंकि यथार्थ ज्ञान होना चाहिए प्रतिबंधक का ज्ञानम अर्थात यज यथार्थ ज्ञान ज्ञान तो का स्वरूप दे दिया उष्ण तो पद बन हो अनुष्ण तो साधक इत्या कारकम अभी तद विषय अर्थात तो यथार्थ ज्ञान का विषय तद ज्ञाने से उसका पूर्व को पूर्व में ही यथार्थ ज्ञान उसका विषय तो, विषय तो किस समझ रहेगा ज्ञान स्वरूप समंस रहेगा तो अगर ये विषयत्व तो उसमें अर्थात तो दुष्ट हेतु में द्रव्यत्व तो में एक दोष आ गया द्रव्यत्व में वास्तविक ऐसा दोष बोल करके जैसे घट में रक्त अगर रहेगा फिर वो द्रव्य में सर्वदा वो रहना पड़ेगा को से कुछ कहते वो नहीं है ये तो विचार करने से उसमें हमको अर्थात खाली हम उसमें रख करके विचार के दृष्टि से देखना है इसलिए कहा जाता है स्वरूप संबंध से <laughs> हेतु आवास लक्षण समन्वय आज शंकरं शंकराचार्यं ओंक शंकरचार्य केशव पदरायण शूद्रभाष्यूंत